दोस्तों जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने माइंड का मैक्यूनिज्म समझना होगा। हमारा माइंड असल में दो हिस्सों में काम करता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तुम कह सकते हो कि कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन की तरह है। ये सोचता है, एनाल असल क्रू जो शिप को चलाता है, वो है सब कॉन्शियस माइंड। जो भी कॉन्शियस माइंड उसे ऑर्डर देता है, सब कॉन्शियस बिना सवाल किए उसे एक्सेक्यूट करता है। सब कॉन्शियस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर चीज को लिटरल और डायरेक्ट ले लेता है। इसे ह्यूमर, एक्साजेरेशन या डाउट समझ नही और आपकी performance उसी हिसाब से down कर देता है और अगर आप अपने आप से कहते हो कि मैं strong हूँ, मैं याद रख सकता हूँ, मैं improve कर रहा हूँ तो subconscious उसे reality बना देता है मर्फी इस process को एक fertile जमीन की मिसाल से समझाते हैं जमीन ये नहीं पूछती कि आपने बीज अच्छा डाला या、बुरा? वो जो भी बीज डाला गया है उसे ग्रो कर देगी। वैसे ही सबकॉन्शियस भी हर थॉट को एक्सेप्ट करके उसे रियलिटी में बदलने लगता है। एक छोटी मिसाल लो एक इंसान हर वक्त हेल्थ के बारे में नेगेटिव सोचता है, दिन रात कहता है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा जिस्म वीक है। धीरे-धीरे उसका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करके स्ट्रेस और फिजिकल इलनेस ट्रिगर कर देता है। लेकिन दूसरा इंसान अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफ्फर्मेशंस देता है, मैं कि conscious mind is the watchman at the gate, subconscious mind is the creative workshop, यानि conscious आपका guard है, जो decide करता है कि कौन सा thought अंदर भेजना है, और subconscious वो factory है, जो उस thought को result में convert करती है, दोस्तों इस chapter का असल lesson ये है, कि आपके thoughts orders की तरह हैं, और आपका subconscious उन orders को बिना judge किये execute करता है, अगर आप अपने sub-conscious को constructive और positive orders दोगे, तो आपकी जिंदगी automatically improve होगी। और अब Murphy हमें अगले चैप्टर में एक और नए लेवल पर ले जाते हैं, कि sub-conscious mind असल में miracles create करने की power रखता है।